वंदना प्रकरण में संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो शीतल हैं सुंदर हैं भक्तों को सुख देने वाले हैं भगवान श्री राघवेंद्र की कीर्ति पताका को फहराने के लिए सुदृढ़ दंड के समान हैं हजार मुख वाले शेष भगवान ही भूमि का भय हरण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं कृपा के समुद्र गुणों के भंडार सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें यह प्रार्थना श्री तुलसीदास जी की है श्री लक्ष्मण जी अद्भुत हैं रघुपति कीरति बिमल पता का दंड समान भय जस जा का मे भगवान श्री राम जी की कीर्ति पताका को फहराने के लिए दंड के समान तो है ही पर सुदृढ़ दंड के समान दंड समान भय देखो लक्ष्मण जी को दंड के समान कहा हमारे यहां दंड का समर्थन है उदंड का नहीं है और दंड और उद्दंड में एक अंतर है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे वह दंड है और जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे वह उद्दंड है अच्छा एक बात आपने देखी होगी डंडा होता तो कठोर है पर जिसे वो सिर पर स्वीकार करता है वह झंडा कोमल होता है तो मुझे तो लगता है धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है और दंडे की कठोरता का उद्देश्य यह है कि कोमल झंडे का कोई दुरुपयोग न करे लक्ष्मण जी की भी कठोरता का यही उद्देश्य है कि श्री राम जी के कोमल स्वभाव का कोई दुरुपयोग ना करे इसलिए उनकी कठोरता है दूसरी बात यह डंडा किसी का सिर फोड़ना नहीं जानता यह तो केवल यह संदेश देता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया उसे तुम भी अपने सिर पर स्वीकार कर लो तो सुखी हो जाओगे यह लक्ष्मण जी का चरित्र उपदेश देता है विवाह हुआ अब विवाह में धनुर्भंग परुशुराम जी का आगमन सब जगह चाहे नगर भ्रमण हो पुष्पवाटी का प्रसंग हो धनुर्भाग भंग हो परशुराम जी का आगमन हो सब जगह लक्ष्मण जी की भूमिका दिखाई देती है अब हुआ विवाह अब विवाह में चारों माताओं का वर्णन किया गया मवंत जिमी गिरिजा महेश हरी श्री सागर हरी हिमवंतम गिरिजा महेश हरी श्री सागर जनक राम ही सिय समर विश्व कल की मयी जानकी जी का तो ऐसे परिचय दिया कि जनक जी ने अपनी बेटी श्री जानकी राम जी को अर्पित की मांडवी माता का परिचय दिया गया कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई सोतन यादी व्याह भरत ऐसे परिचय दिया गया श्रुति कीर्ति जी का भी उल्लेख इसी तरह किया गया लेकिन जब लक्ष्मण जी का माता उर्मिला जी से विवाह संबंध श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं तो संबोधन अलग तरह का है यह नहीं कहा गया कि जनक जी की दूसरी बेटी ना क्या कहा जा रहा है जान की लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि ज्ञान के ज्ञान की लघु सकल सुंदरी शिरोमणि ज्ञान लघु भगनी सकल सुंदरे सुंदर अच्छा अब एक बात आप सोचो विवाह के समय बेटी का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है कि इनकी बेटी का विवाह लेकिन उर्मिला जी के लिए यह नहीं कहा गया कि जनक जी की दूसरी बेटी का विवाह ना जान की लघु भगनी श्री सीता जी की छोटी बहन किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने ऐसा परिचय क्यों दिया तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि यह विवाह लक्ष्मण जी से हो रहा है और लक्ष्मण जी की एक विशेषता है और साफ सुथरी बात है क्या लक्ष्मण जी उसी से नाता जोड़ते हैं जिसका श्री सीता राम जी से नाता हो और सीता राम जी से नाता नहीं तो लक्ष्मण जी का उससे कोई नाता नहीं तो तुलसीदास जी को लगा कि उर्मिला जी को लक्ष्मण जी तभी स्वीकार करेंगे जब सीता जी से नाता जोड़ दें इसलिए जानकी लघुभग्नि कहा क्यों क्योंकि लक्ष्मण जी चातक हैं लाल लाड़ी लखन हित हो जन के विनय पत्रिका में आ चतुरचा तक राम श्याम घन के चलो थोड़ी सी बात सुन ही लो लक्ष्मण जी को चातक कहा और चातक ही नहीं चतुर चातक कहा चातक की निष्ठा अनन्य होती वह किधर देखता है? बादल की तरफ और क्या बोलता रहता पीव प्यास लेकिन ऐसा वैसा जल नहीं चाहिए उसे स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए अजय एक और अद्भुतवाद बादल का व्यवहार देखो बादल गरजता है तरजता है तड़कता है गरज ना करता है इतने पर भी पपिया ना माने तो ओले गिरा देता है पत्थर बरसाता है पर चातक कहता है चाहे बादल गर्जे चाहे तरजे चाहे पत्थर बरसाए लेकिन हमारी निष्ठा तो उसी के प्रति है यह है चतुर चातक का काम कि चाहे भगवान की ओर से गर्ज मिले तर्ज ना मिले विपत्ति के पत्थर गिरे तो भी हमारी निष्ठा भगवान में ही बनी रहे यह चतुर् चाहे अग्नि में मुझे चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो लेकिन चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे छोड़ के देश कल ना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों अंधेरा हो पर मन नहीं डगमग में राहो रहे ध्यान तुम्हारे दास जी ने दोहावली में बड़े सुंदर दोहे लिखे एक बार क्या हुआ एक बहेली ने चलाया पपिया पपिया कर रहा था, रहा था, था। ऊपर देख बहेली ने चलाया घायल हो गया और संयोग की बात वो गंगा किनारे वृक्ष पर बैठा था गंगा जी के किनारे बाण लगा तो पपिया गंगा जी में गिर गया और जैसे ही गंगा जी में गिरा तुलसीदास जी कहते हैं कि पपिए ने चोंच ऊपर कर ली क्यों उड़ते समय गंगा जल मुहिम न चला जाए बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई चोंच क्यों का गंगा जी महान है इनकी महिमा कम नहीं है पर मेरी निष्ठा तो स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु में घन से जो जल मिले वह मुझे चाहिए बादल से जो जल मिले वह मुझे चाहिए इसके अलावा उलट उठाई चोच तुलसीदास जी कहते मैं चातक की प्रशंसा करता हूं तुलसी चातक प्रेम पट मरते हूं लगी न खोच पपिए के बेटों ने देखा कि पिताजी की यह दशा उठा लाए पपिया जाने लगा प्राण त्याग का समय था पपिया के बेटों ने कहा कि पिताजी कोई अंतिम संदेश चातक ने कहा यही तुलसी चातक देत सिख सुत बार ही बार तात न तर्पण कीजियो बिना बारी धर धार चातक कहता अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण उसी जल से करना जिस जल से मेरी निष्ठा है देखो ये आग्रह नहीं है ये ये निष्ठानन्यता है किसी का विरोध भी नहीं है एक और घटना सुनो पपिया एक आ रहा था धूप अधिक थी श्रमित था, छाया की तलाश थी एक बगीचा दिखाई पड़ा आम के वृक्ष लगे थे उसने सोचा छाया में विश्राम कर लो माली को बुलाया पपिया ने कहा कि मैं आराम करना चाहता तो हूं आराम करो वृक्षों की छाया है ही इसीलिए पर पपिए ने पूछा कि यह वृक्ष किस जल से सींचे गए क्यों का अगर किसी दूसरे जल से सींचे गए होंगे तो मैं धूप में रहना पसंद करूंगा और जिस जल से हमारा नाता है अगर उसी जल से सींचे गए तो ही मैं वृक्ष के नीचे रहूंगा माली गदगद हो गया और तुलसीदास जी ने दोहा लिखा अनजल सींचे रूख की छाया ते बरुघाम तुलसी चातक बहुत हैं यही चतुर को काम चतुर चातक कौन लक्ष्मण जी चतुर चातक राम श्याम घन के इसका चतुराई क्या है कि संसार में हम संबंध तो जोड़ेंगे पर संसार में हम उससे संबंध जोड़ेंगे जिसका संबंध भगवान से हो और जो भगवान का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा और सही भी आपको बताएं आप भी किसी से संबंध जोड़ लो तो उस, उस, उसको अपना मानना जो भगवान को अपना मानता हो भगवान को मानता हो तो विश्वास करना क्यों क्योंकि भगवान को अगर मानता होगा तो आपको मानेगा जैसे उदाहरण के लिए आपने दी घड़ी कि भैया बांधो हम घड़ी दे रहे हैं पुरस्कार में दे रहे हैं और आप सोचें कि हमने दी है, तो हमारा एहसान मानेगा ये पहले पता लगा लेना भगवान को मानता होगा तो मानेगा आपको क्यों आपने दी है घड़ी घड़ी और गड़ी बांधी उसने हाथ में और हाथ दिया भगवान ने तो जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का होगा जो जीवन देने वाले का नहीं हुआ वो जीवन के लिए देने वाले का होगा और मुझे तो लगता है चतुराई इसी में है कि हम भगवान को माने लेकिन आजकल वे लोग चतुर समझे जाते जो भगवान को न माने उल्टा हो गया है एक सज्जन हमें मिले कहने लगे हम पहले भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे पर जब से हमें ज्ञान हुआ तब से बंद कर दिया जब से ज्ञान हुआ तब से बंद तो हमने कहा कि इससे तो तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था तो हमने कहा कि पूजा पाठ बंद क्यों कर दिया मंदिर मूर्ति पूजा ज्ञान हो गया क्या ज्ञान भगवान तो सब में व्याप्त है कण कण में है तो हम भगवान पर फूल चढ़ाते ये शुरुआत वालों का काम है ये प्राइमरी क्लास वाले हैं अच्छा हमने कहा आपको क्या ज्ञान हुआ कहा कि अज्ञानी है ऐसी पूजा करने वाले ये भी नहीं समझते फूल में भी परमात्मा और मूर्ति में भी परमात्मा जब सब जगह है तो फूल में भी है मूर्ति में भी है तो भगवान फूल को मूर्ति पर चढ़ाने का मतलब भगवान को भगवान पर चढ़ाना तो ये तो अज्ञान का काम है भगवान को भगवान पर चढ़ाना इसलिए पूजा बंद हम समझ गए फूल में भी भगवान तुम ही हो फूल में व्यापक हो मूर्ति में तुम ही तो हो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊ मैं ज्ञान हो गया पूजा बंद आज ऐसे लोगों से ये पूछो मैंने उनसे कहा कि जब आपको इतना ही ऊंचा ज्ञान हो गया है तो दो कदम और आगे बढ़ो फूल में भगवान और मूर्ति में भगवान ज्ञान होने पर पूजा तो बंद हो गई लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि फूल में जो व्याप्त है मूर्ति में जो है वही दाल चावल में है कि नहीं तो कह दे तुम ही हो फूल में व्यापक और मूर्ति में तुम ही हो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊ मैं तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम ही हो दाल में व्यापक और रोटी चावल में तुम ही तो हो भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊ भोजन छूटा ज्ञान होने पर एक भजन ही मिला था छोड़ने के लिए अच्छा ज्ञान है अच्छा अब मुश्किल ये समझने वालों की समझ समझाने वाले भी बड़े विचित्र विचित्र मिलते हैं एक सज्जन मिले हमें उनके साथ एक रात रहना पड़ा तो सवेरा हुआ तो गांव के कुछ लोग आकर बैठे तो बोले कुछ सत्संग हो जाए तो हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहिए बोले आप हमने कहा आप ही बोलो तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो तो वे तत्व की बात बताएं तो गांव वालों का कहा महाराज जरूर तो उन्होंने कहा कि ये श्री राम श्री कृष्ण दुर्गा जी गणेश जी शंकर जी गुरु जी ये कोई भगवान नहीं है नहीं, नहीं है। तो गांव वाले बोले गा, हम तो इन्हीं को मानते हैं तो वो बोले झूठ को मानोगे तो क्या सही हो जाएगा तो कहा कि हमारे पुरखे मानते आए का गलतियां तो पीढ़ियों से चली जाती है उसमें क्या है तो क्यों नहीं है अब उनका तर्क सुनो कई ईश्वर एक है कि अनेक तो सभी बोले एक तो आंख बंद करो आंख बंद किया तो देखो गाय तो हा देख रहे हैं गाय की कैसी शक्ल दिख रही सब बोले बिल्कुल एक जैसी घोड़ा एक जैसा हाथी एक जैसा अब उन्होंने तीन चार नाम लिए फिर बोले देखो भगवान अब भगवान कैसी एक जैसी दिख जाए किसी को त्रिशूल वाले दिखें त्रिपुंड लगाए किसी को धनुषाण लिए ऊर्दपुंड लगाए किसी को बाँसुरी बजाए एक जैसे देखें कैसे किसी को सूण वाले किसी को दुर्गा माता किसी को तो कह देखो ईश्वर एक दिख रहा है क्या अलग अलग तो बोले अलग, अलग अलग दिख रहे तो बोले ईश्वर एक है कि अनेक बोले है तो एक तो बोले इससे सिद्ध होता है कि ये कोई ईश्वर नहीं ये कोई भगवान गाँव वाले बोले कि हम तो अब तक धोखे में रहे हमें आज पहली बार ज्ञान हुआ हमारी तो आंख खुल गई तब तो वो बोले कि सत्संग से तो आंख खुलती है अरे राम राम जिंदगी बेकार चली गई अब तक आज तत्व बोध हुआ अब वो बड़े मुस्कुराए विजयी मुस्कान में कि जैसे उन्होंने बड़ा कमाल किया हो हमको बड़ा दुख हुआ लेकिन करें क्या तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ही जानो तो हमारे मन में प्रेरणा हुई तो हमने उनसे कहा कि महाराज थोड़ा सा सत्संग हम भी कर लें सोले हाँ पूछिए कहिए कहिए तो हमने उन लोगों से कहा कि आपने सब देखा और हमारे कहने से कुछ देख लो बोले हाँ देखो हम आंख बंद कर दो आंख बंद की हमने देखो घोड़ा बोले एक जैसा दिख रहा हाथी एक जैसा गधा कुत्ता बैल सब एक जैसे दिख रहे हमने कहा कि हमको देखो बाप बाप देखो तभी तो एक कैसे दिख जाए सबके बाप की शकल अलग अलग हमको देखो बाप दिख रहा है सब बोले हा दिख रहा है हमने एक जैसा कि अलग अलग सब बोले अलग, अलग अलग दिख रहे हैं हमने के बाप एक होता है कि अनेक बोले बाप तो एक होता है हमने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं इसका मतलब ये कोई बाप नहीं है नहीं एक जैसे मूल so, बोले ऐसे कैसे मान ले बाप तो एक ही हमने लोग फिर अलग अलग क्यों देख रहे हैं तो बोले इसलिए बाप तो एक ही होता है पर सबके अपने अपने बाप की सकल अलग अलग होती है हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है पर हर एक भक्त के भगवान का रूप भावना के अनुसार अलग अलग होता है उसमें क्या कठिनाई सो so, जो कहा तो वो लोग क्या बोले बोले हाँ ये भी बात सही है तो उनमें से एक बोला ये भी नहीं यही सही है वो लोग तो प्रसन्न हो गए पूजा पाठ करने लगे वो ऐसे नाराज हुए महाराज आज तक नहीं बोलते वो हमसे हमका मत बोलो तुम तुम्हारे बोलने से कौन कल्याण हो रहा नहीं बोलो तो अच्छा है अच्छा कई लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं भगवान की पूजा करने एक आदमी जा रहा महाराज दिया जलाए हुए और मंदिर में एक मिल गया रास्ते में कहा जा रहा है मंदिर में ये कोई मंदिर है तुमने ही बनाए तुम्हारे बनाए हुए हैं ईश्वर तो वो है जिसने तुम्हें बनाया हो यह मूर्ति तो तुमने बनाई चित्र तो तुमने बनाया और तुम वो बोला तो क्या करें? सो बताओ उसको बड़ा कष्ट हुआ कि अच्छा मिला ना खुद पूजा करें ना हमें करने दे तो बोला विचार करो थोड़ा आगे बढ़ो कब तक पूजा करते रहोगे कब तक मंदिर में जाते रहोगे आगे बढ़ो अच्छा ऐसे लोग ये नहीं कहते कब तक भोजन करते रहोगे आगे बढ़ो अब क्या आगे बढ़ो भाई जब तक जिंदगी है तब तक भोजन है और मुझे लगता है जब तक भोजन है तब तक भजन है इसलिए भगवान की पूजा पाठ करना सो आगे बढ़ो तो बोले क्या आगे बढ़े कहीं ये दिया जल रहा है ये विचार करो उप उच्च स्तर पर जाकर इस दिए में ज्योति कहा से आई उसने कहा बड़ी मुसीबत हम कहते माचिस की तीली में से आई तो पूछेगा उसमें कहां से आई और कहीं से बताएं तो कहेगा उसमें कहां से आई इसका कोई अंत तो है नहीं तो वो भी भगवान का भक्त था भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कैसे ऐसे आदमी से बहसी ना करो जो कोई तर्क करे तो बोला बताओ इस दिए में ज्योति कहां से आई तो उसने फूंक मार कर दिए ही बुझा दिया अब जैसे दिया बुझाया तो कर, तुम तुमने दिया क्यों बुझा दिया है? तो बोला अब हम तुमसे ही पूछ रहे हैं कि ज्योति कहा गई बताओ कहा गई सो तो बोला क्या मतलब क्या मतलब बोले मतलब नहीं बताओ गई कहा तो का तो बोला तुम ही बताओ सो तो बोला सुनो जहां गई वहीं से आई थी गई तुम नहीं बता सकते आई हम नहीं बता सकते काहे को ये बहस में समय बर्बाद करते हो भगवान की पूजा करो अस सब त्यागी भगवान का भजन तर्क छोड़कर करना चाहिए कुतर्क छोड़कर करना चाहिए अच्छा फिर एक बात और कहूं पूजा की बात है मालूम भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए एक आदमी ने गणेश जी की पूजा की सो महाराज सात दिन तक पूजा की उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो पूरा गणेश जी बेकार बोला आज से तुम्हारी पूजा बंद शंकर जी की करूँगा सो गणेश जी की मूर्ति उठा के ऊपर रख दी अब शंकर जी की पूजा करें सो एक दिन वो अगरबत्ती लगा रहा था आरती करके जो अगरबत्ती लगाई तो हवा चले सो धुआं उधर ही जाए जिधर गणेश जी की मूर्ति थी कहने का अच्छा हम पूजा इनकी करते हैं और सुगंध तुम लेते हो एक तो हमारा काम पूरा नहीं किया अब हवा चलती तो जाते ही था उधर कहनेल का भले ही आप लोग बाप बेटे हो लेकिन ये कोई बात थोड़ा ही वही पर धुआं जाना बंद नहीं हुआ तो दौड़ा दौड़ा गया रुई ले आया और गणेश जी की सूंड में रुई लगा दी और जैसे ही रुई लगाई वैसे ही गणेश जी प्रसन्न हो गए वरदान मांगो वरदान मांगो हम तुमसे बहुत प्रसन्न बहुत प्रसन्न तो तो कहा कि खुश तो हुआ लेकिन बोला कि हमें क्या पता कि सून में रुई लगाने से खुश हो जाते पहले ही दिन लगा देते हम तो अगरबत्ती लगाते रहे हमें क्यों पता गणेश ने कहा कि देख रुई लगाने से हम प्रसन्न नहीं हुए फिर आज तुमने पहली बार यह तो सोचा कि मैं भी सुगंधी लेता हूं मेरी भी नासिका कार्य करती है मैं कहता हूँ पूजा आपकी उस दिन धन्य होती है जिस दिन आप मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते चित्र को चित्र नहीं समझते भगवान को भी इंसान की तरह समझते हो इन्हें भी सर्दी लगती इन्हें भी गर्मी लगती इन्हें भी भूख लगती इन्हें भी प्यास लगती और ये आप ऐसे भाव से करो कि बुद्धि भी बाधा डाले तो एक तरफ कर दो क्योंकि दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा दिल जहाँ तक ले जाएगा और हृदय ले जाता है इश्क वाले कर गए तय मंजिलें आकिलों के रास्ते दुस्वार थे और इसीलिए ये भक्ति पैदा होती है जनकपुर में जानकी जी का जन्म हुआ और काहे से हुआ घड़े से और घड़े को कहते हैं घट घट शब्द में श्लेष है और घट हृदय को भी कहते हैं भक्ति जब प्रकट होती है तब हृदय से होती है और सीता जी प्रकट हुई तो पहचान वर्षा होने लगी जिसके हृदय से भक्ति पैदा होती है उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बरसात होती है इसलिए भक्ति का संबंध दिल से है भगवान को भी तो लगे कि हमें अपनी तरह समझते हैं अब तो भगवान को पता नहीं क्या समझते लोग एक आदमी गया सुपारी लेने सुपारी तो उसने कहा सुपारी अच्छी वाली दिखाई बोले ये बोले ये तो बहुत कीमती है बोले हाँ थोड़ी कीमत तो पर अच्छी वाली है अरे बोले रखो कौन खाने के लिए लेना का फिर बोले पूजा के लिए चाहिए मतलब चाहिए जैसी दे दो सड़ी गली, गली। अरे नहीं पूजा हृदय से होनी चाहिए एक महात्मा कहते थे कि एक पुजारी जी आए संत के पास बोले महाराज हम बड़े दुखी है महात्मा बोले दुखी क्यों हो तुम तो क्या करते हो बोले पूजा करते हैं भगवान की पुजारी तो कहा पुजारी और दुखी मंदिर ले चलो हमें तो मंदिर ले गए और जो पुजारी ने वो मंदिर दिखाया महात्मा बोले तुम्हें दुखी रहना ही चाहिए कहा क्यों तो उन्होंने कविता लिखी कारे कारे धुआ धारे पखवारे चार और ठाकुर ना निहारे जात मारे अंधियारी के चारों तरफ से घोर अंधकार छो और ऊपर से छत्र तने मानो मकर जारे के और माछिन ने बीट कर प्यारे के पीत पट पे काम कर डारी मानो सलमा सितारे के और क्यों ना विनीत वहां भोजन के लाले पड़े पाले पड़े ठाकुर पुजारी हत्यारे के अरे पूजा ऐसे होती है इसीलिए कोई कुछ भी कहे और यही कारण है कि घट से जानकी जी प्रकट हुई हैं हृदय से अजय रावण तो हरण करके ले गया रावण के खोपड़ी हैं दस ये जितने खोपड़ी वाले हैं ये भक्ति का हरण ही करते हैं इनके यहां भक्ति पैदा नहीं होती हरण करते हैं अजय एक अजीब बात है इसका नाम ही है खोपड़ी खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है इसका कोई मूल्य ही नहीं है मूल्य तो हृदय का है इसलिए लक्ष्मण जी की बात में कर रहा था वो चतुर चातक है दुनिया कुछ भी कहे हम तो उसको मानेंगे जो भगवान को मानेगा और जिसका भगवान से नाता नहीं उससे हमारा कोई नाता नहीं उर्मिला जी तक से नाता तब जोड़ा जब तुलसीदास जी ने कहा जानकी लघु भगनी ये श्री सीता जी की बहन है सीता जी से जिसका संबंध हो लक्ष्मण जी को वही प्रयास और एक और अद्भुत बात लक्ष्मण जी नाम में पीछे काम में आगे पहले दिन कहा गया था सबसे पहले राम जी का नामकरण फिर भरत जी का फिर शत्रुघन जी का और सबसे पीछे लक्ष्मण जी का नाम और जो और एक बात बताऊं उर्मिला जी के साथ भी वही हुआ उर्मिल लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारा विवाह हो गई उन्हीं के साथ कैसे बोले जो हमारी तरह नाम में पीछे रहे काम में आगे रहे और इसीलिए तुलसीदास जी ने मांडवी श्रुति की रती जबकि मांडवी जी के बाद उर्मिला जी का नाम आना चाहिए था पर मांडवी श्रुति की रती उर्मिला यहां भी उर्मिला जी का नाम पीछे और सुमित्रा जी का भी नाम पीछे कौशल्या जी को हविका प्रसाद मिले और कैके जी को मिले और सबके बाद सुमित्रा जी का आह ये नाम में पीछे और काम में आगे यह परिवार अच्छा ये दिखते नहीं लक्ष्मण जी दिखते नहीं लेकिन एक सीधी सी बात है क्या लक्ष्मण जी तो नहीं दिखते पर लक्ष्मण जी के कारण सब दिखते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी आधार हैं आधार माने नींव का पत्थर नींव का पत्थर नहीं दिखता इसीलिए मकान दिखता है और कोई कहे कि नींव का पत्थर दिखना चाहिए नींव का पत्थर दिखेगा तो मकान ही नहीं दिखेगा मुझे तो लगता है लक्ष्मण जी उर्मिला जी ये ऐसे नींव के पत्थर हैं कि ये नहीं दिखते पर रामचरित्र का भवन इन्हीं के कारण दिखाई देता है ये आधार हैं बंधो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता एक बात दूसरी अब हास विनोद का वातावरण ससुराल में तो राम जी की तरफ से वकालत करने वाले भी लक्ष्मण लक्ष्मण जी सब सहन कर सकते हैं पर राम जी का अब ससुराल है वहां कोई दुश्मनी थोड़ा ही है प्रेम की गाली है मधुर मधुर गाली है एक सखी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को गाली पुरुषोत्तम को गारी कैसी तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी इसलिए गाली दी जाती रही एक ने कहा राम जी से राम जी बड़ी खुशी हुई आप लोग आए लेकिन आप सामान्य मनुष्य नहीं हो अब यहां तक तो ठीक है क्योंकि आपका जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं हुआ तब तक दूसरी सखी बोले जाने दो इनके यहाँ बड़ी विचित्र प्रणाली है जन्म प्रणाली कहा कैसे का चौथे फंड तक पुत्र नहीं हुआ तो राजा साहब गुरुजी के पास गए गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया श्रृंगी ऋषि ने पुत्रृष्टि यज्ञ कराया अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर माताओं ने खीर का पान किया पुत्रों को जन्म दिया अब राम जी बड़े संकोच में पर लक्ष्मण जी तो राम जी की ओर से तो राम लक्ष्मण जी क्या बोले लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ माताओं से जन्म हुआ और आप लोग कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन जनकपुर वाले तो और आगे कहिए कैसे आगे बोले यहाँ तो संतान के जन्म के लिए माता की भी जरूरत नहीं जिसे संतान की जरूरत होती है वो टोकनी और फावड़ा लेकर जाता जमीन खोद के ले आता है यहाँ वो नहीं जन्मे मातुपिता बिनु बंधी वेद की रीति और तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे लक्ष्मण जी को कभी सह नहीं होता राम जी के लिए एक दिन क्या किया मिथिलानियों ने राम जी की जूतियां चुराई और पीले कपड़े में लपेट दी ऊंचे आसन पर बिठा दिया और राम जी से कहा दुल्हा सरकार आप इनकी पूजा करिए राम जी बोले ये है कौन ललाइन देवी के लागू पाए ललाइन देवी के लागहुपा ये कुल देवी कुलदेवी ये हमारी कुल देवी कहात सरल शोभाए लादहू पाए ललाइन दे ला गौ पा ला गौ पा ये हमारी कुल देवी हैं आप इनकी पूजा करो अब देवी तो थी नहीं राम जी की जूतियाँ छिपा के रखी थी ऊपर से वस्त्र लपेट दिया अब मिथिला का मजाक ससुराल का मजाक राम जी समझ गए राम जी ने कहा जरूर पूजा करेंगे प्रणाम भी करेंगे लेकिन पहले इन देवी का दर्शन तो हो सखिया बोली ये देवी बड़ी विचित्र है ये प्रणाम के बाद दर्शन देती है पहले नहीं देती पहले प्रणाम करो तुरंत दर्शन हो जाए राम जी बोले तो जिसका दर्शन ही ना उसको क्या प्रणाम करे तू तो सामने आ मैं सजदा करूं तो लुत्फ है सजदा करने का और तू और कहीं हो मैं और कहीं तेरे नाम को सजदा कौन करे दिखो तो दर्शन तो हो तो आनंद अलग है ये दिखे तो सखिया बोली वो ऐसे नहीं दिखेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं राम जी बोले तो आप वस्त्र हटा दीजिए अभी दर्शन हो जाएगा सखिया बोली हम नहीं हटा सकते बड़ी उग्र है ये देवी राम जी बोले तो हम हटा देते हाथ बड़ा एक सखी बोली रोक रोक नहीं सारा रहस्य खुल जाएगा तब तो बहाना क्या करे तब तो बोले नहीं छूना नहीं दूरी रहो छुई जनी लालन छूना नहीं क्यों तुम हो बिना नहाए लागू तुम हो बिना नहाए हा इन देवी के पा उम बिना नहाए पा आप बिना नहाए हैं राम जी बोले हम हाँ, बिना नहाए सवेरे ही नहा लेते हैं नहीं इन देवी का स्पर्श कोई तब करता जब सीधे के गीले कपड़े से ही आवे राम जी बोले तो रहने दो एक सखी बोली ये बड़े चमत्कारी हैं शत्रुघुन जी से कहा आप शत्रुघन जी मौन रहते हैं लेकिन मौका पड़ता है तो बोलते हैं तो सखियों ने कहा कि आप पूजा कर शत्रुकुंजी बोले कर देंगे लेकिन एक बात बताओ क्या देवी कहाँ की और देवी तो हमारी कुल देवी हमारे यहां की है जनकपुर की है बोले आज हम कर देंगे रोज कौन करेगा तो जहां की देवी वहीं का पुजारी ढूंढ ले को, आए, को जनकपुर की देवी हो पुजारी आये से आए का सखिया बोली धन्य है ये रहन दे भरत जी तो तैयार भी भरत जी ने जब सुना कि दूल्हा का मंगल होगा तो दूल्हा तो राम जी गए लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा लक्ष्मण जी राम जी से बोले देखा भैया भरत भैया जा रहे हैं पूजा के लिए यहां से मजाक भी नहीं समझते वो जा रहे हैं देखो पूजा करने राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि लक्ष्मण भरत भक्त हैं लक्ष्मण जी बोले सो तो हम भी जानते पर पूरी भक्ति नहीं है यही सूझी थी ससुराल में ये तो हालाकि भरत जी गए प्रणाम किया और प्रभु की पादुका का दर्शन करके अभिभूत हुए कि मेरा तो यही आधार है लेकिन लक्ष्मण जी की भूमिका क्या थी लक्ष्मण शत्रुघुन ने कहा कि जहाँ की देवी वहीं का पुजारी ढूंढो राम जी ने कहा कि दर्शन दें तो पूजा करें और भरत जी ने कहा कि प्रभु की ज्योतियां हैं यह तो मेरा आधार है लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा लक्ष्मण जी बड़े अद्भुत हैं जब सखियों ने कहा कि आप पूजा करिए लक्ष्मण जी बोले हम नहीं करेंगे साफ सुथरी बात कहा क्यों नहीं करते बोले हम एक की ही पूजा करते माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने हम तो राम जी को जानते हैं बस और किसी को नहीं जानते हमारी थोड़ी सी बात है छोटी सी क्या हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो अपने राम जी के राम जी हमारे चाहे कोई क्षण आ जाए पर लक्ष्मण जी राम और यही कारण सखियों ने विनोद करते हुए कहा काहे करत अभिमान हो रामा, राम राम काहे करत अभिमान तो मंगल गीत गाएंगी गाली सुना रहे अभिमान मत करना क्या आप बहुत बड़े हैं तो राम जी को तो बुरा ही नहीं लगता अभिमान हो तो बुरा लगे अभिमान है ही नहीं तो बुरा काहे को लगे पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है लक्ष्मण जी में अपना अभिमान नहीं है लक्ष्मण जी के मन में तो राम जी का श्री रघुनाथ जी का अभिमान है और जब सखियों ने कहा अभिमान मत करो लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान इन्हें साधारण समझा है सखिया बोली क्या विशेषता है लक्ष्मण जी ने कहा विशेषता ही विशेषता है धनुष तोड़ दिया सखिया बोली झूठी खबर आपको कहां से मिल गई लक्ष्मण जी बोली झूठी खबर है सबके बीच में धनुष तोड़ा है सखिया बोली कोई एक गवाही दे दे कि हमने धनुष तोड़ते हुए राम जी को देखा किसी ने देखा ही नहीं था गवाह ही दे कौन काहु न लखा देख सब उठाड़े अच्छा राम जी कह दे तो मान लेंगे लक्ष्मण जी ने बहुत हाथ जोड़े के प्रभु कह दो ना कि हमने धनुष तोड़ा था सच्ची बात बोलने में क्या बिगड़ता है राम जी बोले लक्ष्मण सही बात यह है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा लक्ष्मण जी बोले धन्य हो महाराज <laughs> अब ऐसे मुहक्की का मुकदमा भी कौन वकील लड़े ये इतनी सी भी बात सही बात ना कह सके तुम तो। अब लक्ष्मण जी ने कहा आपने धनुष नहीं तोड़ा ना तो टूट कैसे गया राम जी बोले हमें खुद पता नहीं कैसे टूट गया तो आपने क्या किया राम जी बोले हमने तो छुआ था छुअत ही टूट पिनाक पुराना छुअ बिना कुराना छु मैं कह है तू करो अभिमान छुअ तू छुअ तू आ, आ, आ, आ। कही हे तु करो अभिमान कही हे तु करो अभिमान राम जी बोले हमने तो छुआ था लक्ष्मण जी बोले तो आपके छूने से धनुष टूटा हाँ का अगर छूने से धनुष को टूटना था तो और राजा लोग क्या दूर खड़े खड़े धनुष तोड़ते रहे किसी ने छुआ नहीं इसे सब दूर खड़े ऐसे ऐसे करते रहे छुआ नहीं राम जी बोले नहीं नहीं और राजा ने धनुष को पकड़ा ताकत लगाई तो फिर आपको और अभिमान होना चाहिए कि औरों की ताकत लगाने से नहीं टूटा आपके छूने से टूट गया राम जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि राजाओं ने जब ताकत लगाई धनुष को तोड़ने की तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा और हमने छुआ तब धनुष के टूटने का समय आ गया होगा लक्ष्मण कोई किसी को नहीं तोड़ता समय समय की बात होती है अनुकूल समय हो तो ताकत लगाने पर नहीं टूटता और प्रतिकूल समय आए तो छूने से भी टूट जाता है समय मनुज नहीं बलवान है समय हो तो बलवान अब लक्ष्मण जी को इतना विचित्र लगे कि भगवान का हम पक्ष लेकर वार्ता कर रहे ये सही हो गई नहीं कर रहे तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि प्रभु आपने ये ज्योतिष विद्या कहाँ से सीख ली आपको कैसे समय का पता कि अब धनुष के टूटने का समय आ गया है छूना चाहिए तो आपको समय का ज्ञान है राम तो जी बोले हमें नहीं फिर कही समय का ज्ञान भी गुरु जी को है तभी तो लिखा विश्वामित्र समय शुभ जाने सखिया बुली हार गए लक्ष्मण जी हार गए हार गए और सचमुझे लगता है कि लक्ष्मण जी क्या हारे राम जी हार गए लेकिन जन लक्ष्मण जी ने एक ऐसा उत्तर दिया कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं था लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा ना हमारे पास एक प्रमाण है कि धनुष तोड़ा कैसे अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो सीता जी ने उन्हें जयमाल क्यों पहनाई सी जयमाल राम उर में ली। और इसका उत्तर किसी के पास नहीं था लक्ष्मण जी के कारण राम जी विजयी हो गए जय जयकार होने लगी। पर एक बात है लक्ष्मण जी से सखियों ने विनोद करते हुए कहा की माताओं ने खीर का प्रसाद पान किया बालकों को जन्म दिया लक्ष्मण जी बोले आपके यहां तो धरती से उत्पन्न होते हैं तो एक सखी बोली कि हमारी एक विशेषता है क्या या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखो उभय परिपाटी और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी जनकपुर वालों का तर्क तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को लख उभय पर पाटी और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं एक बात है क्या या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी लक्ष्मण जी का जो विनोद है उसे सुनकर सभी आनंदित होते हैं और लक्ष्मण जी को तो यह है कि राम जी का पक्ष प्रबल रहे रघुपति की दंड समान भय जस जा श्री लक्ष्मण जी भगवान की कीर्ति कौमदी प्रकट करते रहते हैं और यही कारण है कि जनकपुर में जब लक्ष्मण जी ने कहा कि सीता जी ने जयमाल क्यों पहनाई अब सखिया बोली हम एक बात कहें क्या धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की अच्छा चलो मिथिला की गाली सुन ही ले एक सखी बोली धनुष यज्ञ सुनी मंग में ब्याु चीठी कोशिक मुनि संग में बनिया कमंडल उधारी गारी मिथिला सखियों ने कहा बिना बुलाए आयो अयोध्या में तो बड़ी मुश्किल से मिले लेकिन जनकपुर में बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता सखियां बोले होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ ऐसा ही है पास में बैठे राम जी पूछ लो चिट्ठी गई थी अब ये तो राम जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी लक्ष्मण जी भी जानते कि नहीं गई थी चिट्ठी क्यों नहीं गई थी क्यों किसी के पास नहीं गई थी दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो प्रणाना सुनकर आए थे इसलिए कहीं नहीं गई थी पर सखिया बोली चिट्ठी गई थी लक्ष्मण जी भी जानते कि नहीं गई थी पर राम जी से धीरे से बोले कह दो गई थी कह दो राम जी बोले हम झूठ बोलें लक्ष्मण जी ने कहा आपके मारे भी बड़ी मुसीबत है अब शादी विवाह में हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते राम जी ने कहा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी रामो तुमेरा न भाज झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी भगवान ने कहा चलो लक्ष्मण तुम्हारे लिए हम झूठ भी बोलें लेकिन एक बात है क्या हम कह दें कि चिट्ठी गई थी और सखिया पूछे कि कहा है चिट्ठी तो बताएं क्या फिर दूसरा झूठ बोलो कि वो छूट गई संग नहीं है यहाँ तब तक सखियों ने कहा आप लोग आपस में क्या बात करें सही सही बताओ चिट्ठी गई थी राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी लक्ष्मण जी बोले धन्य हो नहीं गई थी चिट्ठी फिर काय को आ गए अपनी भी हंसी कराई सब की हंसी कराई नहीं गई लेकिन राम जी तो वचन रचना में परम प्रवीण है लक्ष्मण जी ने कहा क्या कह रहे हैं प्रभु तो राम जी सखियों की ओर देखकर कर कहते नहीं गई थी चिट्ठी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोला नहीं गई थी चिट्ठी अब सखियां बोली गई थी कि नहीं गई थी राम जी बोले सही है बात है कि गई भी थी और नहीं भी गई थी चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास नहीं गई थी हमारे पास हम तो गुरुजी के साथ समाचार सुनकर आ गए लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी ने रास्ते में ऐसा चमत्कार किया चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ शिला नारी बन गई आ सखिया बोली अरे ये चर्चा मत करना ये चमत्कार की चर्चा मत करना क्यों शक होगा लोगों को क्या शक होगा अब मिथिला का विनोद है मगमहमुन मध्य शिला के प्रगट करी पगधूरी छुला के सुना है चरणधूरी से शिला का उद्धार हुआ शिला नारी बन गई हाँ किसी से कहना नहीं क्यों ना कहें लोग यही सोचेंगे हो राजकुवर हो राजकुँवर या मदारी गारी मिथिला की हो राजकुँवर या मदारी गारी मिथिला धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला लक्ष्मण जी बोले हमारे रूप राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि जनकपुर पागल हो गया सब जनकपुर वासी पगला गए बोली एक बात कहें क्या बोले छमाही इम्तहान में जो पास हो जाए और सालाना में फेल वार्षिक परीक्षा में फेल तो पास थोड़ा ही माना जाएगा फिर बोले फाइनल एग्जाम में तो राम जी फेल हो गए कैसे कहा जनकपुर में नगर भ्रमण किया तो जीत गए लेकिन पुष्पाटिका में गौर कुमार लसे सुनवा सामर लागत नील नगीना ऐसे श्री राम राजेश सखी दिख दिल छीना रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन ताने के सीना किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो छन माह पसीना पुष्प वाटिका में सुंदरता अभिमान में सीना तानी चले पर आयो पसीना निरखी जब जनक दुलारी लारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धनुधारी धारी दारी मिथिला की गर ध्यान लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी दानियों में शिरोमणि हैं सखियां बोली सुना तो ऐसे ही था लेकिन वैसे दिखे नहीं क्यों नहीं दिखे दानी शिरोमणि महिमा मंडित लेकिन फुलवारी मह पुष्प चयन हित बने मलियन आगे भिखारी की बने मलियन आगे भिखारी खिला शिरोमणि और मालियों से मांगने गया हो तो फूल तोड़ ले लक्ष्मण जी ने कहा ये तो राम जी की विनम्रता है अतुलित तो बलशाली है राम जी बड़े बलवान हैं सखिया बोली ये भी सुनी हुई बातें है बलशाली नहीं फिर एक सखी बोली बलशाली कह जग जस गावे लेकिन तुरत सुमन पसीना में फूल तोड़ने में पसीना आ गया अस विक्रम की बलिहारी तारी मिथिला की अस विक्रम की बलिहारी लक्ष्मण जी बोले राम जी ने धनुष तोड़ दिया सखिया बोली ना कैसे मानेगा नहीं तोड़ा सखिया बोली राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे धीरे धीरे क्यों जा रहे थे सहज ही चले जैसे सहजता से हमेशा जाते हैं वैसे ही चले सहज सहजता से सहज ही चले सकल जग स्वामी धीरे धीरे क्यों जा रहे थे लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी का स्वभाव है धीरे धीरे, धीरे चलना विन वो शील बस बोली शील की बात नहीं थी का फिर का राम जी यह सोच रहे थे कि इतनों से धनुष नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे कि कोई मना कर दे कि रहने दो आप बैठो मत जाओ आप पर किसी ने मना ही नहीं किया तो मजबूरी थी लेकिन अब धनुष के पास जब पहुंचे तो अब तो इज्जत की बात थी धनुष तोड़ने के लिए तो शक्ति चाहिए तो का राम जी शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखने लगे ताकत पाने के लिए ताकने लगे किधर श्री सीता जी की ओर तभी तो लिखा है सिंह ही विलो की और श्री सीता जी की ओर देखते ही ताकत मिल गई सम्भुचाप की अति कठोरता लक्ष्मण ही मन हारे और नहीं चले गो जोर जान जिये की ओर निहारे गुरुता और कठिनता धनु की लखी मन ही मन थाके कृपा कटाक्ष प्राप्त हित रघुवर हार श्री सीता जी की ओर थाके ताकत मिल गई तभी तो धनुष टूटा सिया ही धनु कैसे चितव गरुड़ लघु व्याल जैसे इसलिए ये धनुष तोड़ने में भंजो चाप गुमान लाभ सीए की कृपा है भाग्य मनावो मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिली हरि ध्यान सुनो धनुारी गारी और विनोद सुनो मिथिला की देवियां बोली धनुष तो ऐसे टूटा और दूसरी बात तो सुनो कहा क्या बोली चारों भाइयों का विवाह कैसे हुआ मानू का कैसे दशरथ जी के वृद्धावस्था में ये चार पुत्र हुए बड़े बड़े हो गए पंद्रह पंद्रह वर्ष के हो गए लेकिन एक समस्या क्या शादी विवाह संबंध हो तो तब कोई देखने ही नहीं आता राजा साहब बड़े परेशान कि चार चार हैं कोई नहीं आता देख तो गुरुजी से कहा कि समस्या गंभीर है गुरुदेव क्या बोले हम सोचते इनका विवाह हो कहीं कोई आता ही नहीं देखने ही नहीं आता गुरुजी ने कहा तो एक उपाय है क्या बोले कोई इन्हें देखने ना आए तो इन्हें वहां पहुंचा हो वा जहां देखने वाले हैं ये देखने के लिए जाए तो कैसे बोले घुमाओ तो ऐसी कैसे घुमाए राजा के बेटे गुरुजी बोले घूमने वालों के साथ लगा तो घूमते कौन है बोले साधुओं से ज्यादा कोई नहीं घूमता बाबा जी यहां आज यहां कल वहां घूमते ही रहते हैं उनके साथ लगाओ घूमेंगे अच्छा तो फिर बोले किसी ऐसे साधु को बुलाओ जो पहले राजा रहा हो उसे सब राज्य परिवारों की जानकारी है कहाँ कैसे हाँ तो बोले कौन बोले विश्वामित्र जी सबसे उत्तम राजा रह चुके हैं सखिया कहती हैं कि यज्ञ का तो बहाना था विश्वामित्र जी तो बुलाए गए थे क्योंकि इनका ठिकाना ही नहीं लग रहा था कहीं विश्वामित्र जी बुलाए गए गुरुजी बैठे दशरथ जी बैठे दशरथ जी, जी ने कहा विश्वामित्र जी के महाराज इनको घुमाओ विश्वामित्र जी बोले बोले मामला तो गंभीर है लेकिन घुमाएंगे ले जाएंगे दशरथ जी बोले आप तो चारों को ही ले जाओ विश्वामित्र जी बोले नहीं इकट्ठे नहीं लोगों को शक होगा दो दो भेजो <laughs> दो दो भेजो दो दो हाँ तो दशरथ जी बोले आप एक काम करो कि राम जी और भरत जी को ले जाओ इन दो को घुमाओ विश्वामित्र जी बोले नहीं दोनों एक जैसे हो जाएंगे दोनों सांवले सांवले राम जी और भरत जी फिर बोले एक सांवले के साथ एक गोरा लगाओ तो गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा तो सखिया कहती इसलिए राम जी के संग लक्ष्मण और विश्वामित्र बाबा ने ऐसा जादू चलाया कि एक का तो इंतजाम हुआ फिर गुरु वशिष्ठ को खबर की दो को तो हम ले ही आए दो को आप ले आ तो विश्वामित्र बाबा राम जी लक्ष्मण जी को ले आए और वशिष्ठ जी भरत और शत्रुघुन जी को ले आए ऐसे हुआ इनका विवाह रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुरार पवला जे रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुरार पौला, में ससुरार पौला और ये धनुष क्या ऐसे ही टूट गया कितनी ताकत लगी धनुष के साथ कौशिक मुनि के जंतर मंतर मागिर जा के बानी प्रेमी जन के मंजु मनोरथ पुनि मिथिला के पानी एक तो आपके गुरुजी के जंत्र मंत्र काम आ गए और फिर मां गिरिया का आशीर्वाद काम आया और प्रेमियों के मनोरथ और सुनो फिर मिथिला के पानी में भी तो कुछ ताकत है लक्ष्मण जी बोले मिथिला में क्या ताकत अयोध्या तो में तोड़ा इन्होंने कोई धनुष आज तक मैं तो मिथिला में आए खाए पिए तो मिथिला के पानी का असर है कि धनुष तो तोड़ दिया और एक, एक एक एक सखी बोली मिथिला के वासी सकल सुकृत के राशि सकल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनक पुरवासी पुण्यात्माओं ने अपने पुण्य संकल्प कर दिए तब तू धीरे से धरी धीर धनुष के पार जी। बड़े भाग से लेकिन एक बात है ये गाली विनोद तक ही है विरोध के लिए नहीं विनोद के लिए आ सखिया अंत में कहती हैं लक्ष्मण जी आप जो कह रहे हैं बात तो सही वही है लेकिन जैसे आप किसी नाते से बोल रहे हैं आप कौन हैं बारे हितें निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति आप राम जी के भक्त हैं ना इसीलिए राम जी के पक्ष में ही बोले और राम जी की कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए रघुपति कीरति विमल की दंड समान ऐसा है तो सखिया बोली जैसे आप का संबंध है ना हमारा भी संबंध है अच्छा आपका क्या संबंध सखिया कहती चमहु चूक राजेश जुयाते गारी देत सियाजू के नाते तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की सुनो धन भारी गारी श्री जानकी जी के कारण हम गाली दे रहे हैं हमारा संबंध है अच्छा क्या संबंध है जनक किशोरी मोरी मिथिला के लोग गाते हैं जनक किशोरी मोरी थी बहिनियाँ है मिथिला के नाते ते राम जी पहुनवा लागे मोर हे मिथिला के नाते हे राम जी पौन लागे मोर हे मिथिला के <laughs> मिथिला के नाते इसलिए मिथिला कहते क्या है मिथिला के नवा से बढ़ी गेले शान है मिथिला जन्म भैली सुकृत महान हे सिय की कृपा सो पवली ऐसे मेहमान है और ये चाहती क्या है हमारा न चाही पाऊ योग जब ध्यान है हमें योग जब ध्यान नहीं चाहिए हमारा तो चाही बस मंद मुस्कान है हम तो आपको प्रसन्न देख रहे इसलिए मधुर मधुर वचन तो जैसे सखियां श्री किशोरी जी का यश बढ़ाती हैं क्योंकि श्री सीता जी की वे सखियां हैं तो जैसे श्री सीता जी का अपकर्ष सखियों को सहन नहीं होता उसी तरह राम विनोद विनोद में भी सीता जी का अपकर्ष सखियों को सहन नहीं होता और विनोद में राम जी का अपकर्ष लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता इसलिए सखियां अगर सीता जी की ओर से बोलती हैं तो लक्ष्मण जी राम जी की ओर से और वे बोलते ही इसलिए हैं ताकि रघुपति की बिमल पता का दंड समान भय उ देखो एक सज्जन बोले समय सुहावन गारी बिराजा हंसत राव सुन सहित समाजा सखियां बोली लक्ष्मण जी एक बात कहें क्या अब आपके तो पिताजी भी बैठे थे पंगति और बरातियों के लक्ष्मण जी बोले हाँ बैठे थे और हम लोग गाली गा रही थी हाँ तो अब बुरा मत मानना आपके पिताजी का यह ढंग उचित था कि ठहाका लगा के हंसने लगे से राव समाजा। और हंसे हंसत राहत समाज आज हंसने लगा हम तो समझते थे अयोध्या के लोग पढ़े लिखे होंगे गंभीर होंगे समझदार होंगे अरे गाली विवाह बर में आज भी गाई जाती है लेकिन कोई मुस्कुरा ले यहां तक तो ठीक है लेकिन ठहाका लगा के दशरथ जी से और दशरथ जी के साथ सारा समाज हंसा समय सुहावन गारी विराजा हंसत सुन समाजा। अब अब खैर जो कुछ आपके पिताजी हैं क्या कहें अजय कई बार ऐसी बात कही जाती एक विद्यार्थी था तो अपने अध्यापक के पास गया वो विद्यार्थी बुरा विजेता अध्यापक से बोला सर अध्यापक क्या बात बोलो आपके पिताजी को तुम्हारे बहुत दिन हो गए प्रोफेसर बोला हाँ बहुत दिन हो गए अध्यापक क्यों क्या बात कुछ नहीं कल वो हमारे सपने में आए थे अध्यापक बोले हमारे पिताजी हा हमारे सपने में क्या बोले ये कह रहे थे कि हमारे बेटे से कह देना कि तुम्हारे बाप ने कहा है किस विद्यार्थी को पास कर दो कुछ मत देखो नंबर कितने किया पास अब आपके पिताजी की बात है मानो तो आप अब आप जानो तो हम तो संदेश दिया वो ऐसे ऐसे कह गए हमसे सपने अध्यापक को लगा कि बड़ा चालाक है ये लड़का दुष्ट है अच्छा बोले कल मिलना अध्यापक ने भी योजना बनाई हाँ हाँ आज आए दूसरे हाँ इधर आर कहा आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे और वो ये कह रहे थे कि वो लड़का बड़ा दुष्ट है धूर्त है उसकी एक भी बात मत मानना समझ गए उन्होंने कहा कि फेल ही कर देना उसे विद्यार्थी तो हाथ जोड़ के बोलो सर आपकी मर्जी पास करो चाहे फेल लेकिन इस घटना से एक बात तो तय हो गई क्या बोले सर आपके बाप भी दो कौड़ी के हैं यार हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं ये ये भी हमसे कुछ कहते हैं। अब सखिया बोली लक्ष्मण जी से कब क्या कहें आपके पिताजी हैं पर भरी सभा में हंसते हैं और इतनी बुरी तरह ठाका लगा के सारा समाज हंसता है अब और सखियों ने ताली हो जाई ये होते ही वहां के बिना पर वैसे ही हैं इनको कोई सेंस नहीं है लक्ष्मण जी को लगा का बाप तो बाप तक पहुंचने लगी है राम जी तक पहुंचने लगी लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें भी आप लोगों का पक्ष श्रेष्ठ नहीं है हमारा पक्ष श्रेष्ठ है राम जी का पक्ष श्रेष्ठ है हमारे पिताजी समझदार हैं इसलिए हंसे अच्छा क्यों हंसे लक्ष्मण जी बोले घटना ही ऐसी घटी तो आप लोगों की यहाँ घटना ही ऐसी घटती तो क्या करें कहा क्या हुआ लक्ष्मण जी बोले मैंने तो सुना है आप सखियों में से कोई सखी कह रही थी क्या लक्ष्मण जी बोले मैंने सुना वो सखी कह रही थी आज की बात सुनो सजनी मड़वा में भयो एक कौतुक तो भारी जैवन बैठे बराती सबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी और राम को रूप निहारत ही लक्ष्मण जी बोले ये महिमा हमारे राम जी के रूप की है राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी सो भूल गयी अवधेश को नाम सो दैन लगीं मिथिलेश को गारी राम जी के रूप का दर्शन करके दशरथी का नाम तो भूल गई जनक जी को गाली देने लगी और जब जनक जी को गाली देने लगी तो समय सुहावन गारी भी राजा। हसत राव सुनी अब सखियां श्री किशोरी जी का पक्ष लेकर विनोद करती हैं तो लक्ष्मण जी राम जी का पक्ष लेकर विनोद का उत्तर देते हैं और जब लक्ष्मण जी राम जी के पक्ष से बोलते हैं तो तुलसीदास जी पुल हो जाते हैं और कहने लगते हैं बल पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरथी विमल पता का दंड समान भय उसे जा का शेष सहस्त्र शीष जगकार जो अवतरेऊ भूमि भय तारण सदा सुसानुकूल रह मो पर कृपा सिंधु सोमित्र गुणा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 सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की, की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेशम नमः पार्वती पते हर हर मह